का कर्म का फल कर्म संस्कार का फल जाति आयु और भोग प्राप्त होता है कर्म का फल क्या क्या है जाति आयु और जाति मतलब और जीवन और भोग मतलब अनुभव ये किसके अनुसार किससे प्राप्त होता है सब ये कर्म, कर्म संस्कार किसका फल है कर्म संस्कार का फल है या तो ये कर्म का फल है अच्छा तो यहाँ पर जो है ना ये चार विकल्प किए गए थे ना उसमें कौन सा स्वीकार किया गया चतुर्थ कि अनेक कर्म मिलकर के एक ही जन्म को करते है, हैं है ना एक प्रकट एक समुदाय रूप से मिलकर के एक राशि राष्ट्रीय प्रदान करने के लिए मृत्यु को करा कर मृत्यु को क्यों कराते है अपना फल प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय रूप से मिलकर के अपना फल प्रदान करने के लिए मृत्यु को प्राप्त करके कर, मृत्यु को प्राप्त करा कर, क्रियाशील होकर एक ही जन्म को देते हैं एक ही जन्म को करता है या एक ही जन्म को देता है कौन कर्म संस्कार और जो ध्यान देंगे तो जन्म किसके अनुसार हुआ कर्म के अनुसार हुआ और जो आयु किसके अनुसार होगी कर्म के अनुसार। हम्म उस जन्म में आयु उसी कर्म के अनुसार होगी और भोग किसके अनुसार होगा उसी कर्म के अनुसार भोग होगा और देखिए अत कर्माशयो यह कर्म संस्कार जन्म आयु और भोग का हेतु होने के कारण कर, प्रदा तीन फल देने वाला कहा जाता है तीन फल देने वाला कौन कहा जाता है कर्म संस्कार अच्छा अता इस कारण कर्माशया एक भूमिका उक्ता इस कारण कर्म संस्कार एक भूमिका का अर्थ है एक जन्म देने वाला एक जन्म प्रदा इस कारण कर्म संस्कार एक जन्म देने वाला कहा गया एक जन्म देने वाला कहा गया जो तीन फल कहे गए हैं तीन फल में जन्म कितना है एक ही है नीन हाँ। फल में जन्म कितना है एक अतः ये कर लेंगे अच्छा रहेगा एक प्रगटेल मिलित्व आया था ना कि एक समुदाय रूप से मिल करके मृत्यु को करा करके अचा करते इस कारण जो तो कारण ऊपर बताया था ना तस्मात जन्म प्रेरणा लगा लेना कारण ना अच्छा यानी इस कारण यह कर्म संस्कार अचा कर्मास कारण या कर्म संस्कार एक भवि का उगता एक जन्म देने वाला कहा जाता है अब ये ध्यान देंगे तो जैसे कि ये नवूस है ना नहुस को क्या साफ हो गया सर्फ बन जाऊ सर्फ बन जाओ ना तो नहुस ने कोई क्या कर्म किया था जिसके कारण उसको सर्फ बनने का वो टाप टाप हुआ प्रिशीयों, प्रिशीयों प्रिशीयों को पालसी ढोने में लगा दिया था तो ये कैसा हुआ पाप कर्म का संस्कार हुआ ना तो उसका जो संस्कार हुआ वो एक फल देने वाला हुआ एक फल क्या हुआ सर्फ योनी की प्राप्ति सर्फ योनि की और जो उसमें आयु थी न जो उसका जन्म और आयु ये इसी कर्म संस्कार के कारण हुआ या पहले से है ध्यान देंगे कि उसको इंद्रपद प्राप्त हुआ इंद्रपद प्राप्त हुआ तो देव योनी में जन्म कह सकते हैं इंद्रपद प्राप्त हुआ तो देव योनी में जन्म कह सकते हैं तो जन्म और आयु ये पूर्व कर्म संस्कार से हुआ है अथवा ऋषियों को पालकी में लगाने कारण हुआ है सर्व किस कारण बनाकी तो बाद वाला जो कर्म संस्कार है उससे कितना फल प्राप्त हुआ उसको एक एक फल प्राप्त क्या हुआ भोग एक फल क्या प्राप्त हुआ नहीं विश्व होने वाला भोग ठीक है और जो नंदी का आया साथ ही नंदी आराधना करके भगवान के पार्षद बन गए तो जो आराधना करके भगवान के पार्षद बन गए तो उनको क्या हुआ शीघ्र ही उनका क्या है कि उनका वृषभ शरीर हो गया भगवान शीघ्र ही क्यों हो गया वृषभ शरीर हो गया तो उनकी आयु की वृद्धि हुई और जन्म तो पहले ही से ही आया उनके आयु की वृद्धि हुई और भोग की वृद्धि हुई भोग यहाँ पर क्या है कि भगवान का अनुभव ही भोग है भगवान का अनुभव ही सुख रूप परमात्मा का अनुभव भोग है यह ध्यान रखना सोष्ण तैथ्वी में आता है ना सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपक्षिता अस्मृत आया है ना असमोजने धातु है सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपक्षिता सह साकार ब्रह्मवेदता ब्रह्मणा ब्रह्मणा कि ब्रह्म के साथ कल्याण कारक गुणों का, का अनुभव करता है है ना वहाँ क्या अर्थ है उसका अनुभव अर्थ है तो नंदीश्वर को क्या क्या प्राप्त हुआ फिर आयु और भोग भोग क्या है सुख रूप परमात्मा का अनुभव ऐसा और नहुस को क्या प्राप्त हुआ भोग भोग प्राप्त हुआ ना कर्म संस्कार से और नंदीश्वर ने साधना की तो उनके कर्म संस्कार से उनको आयु और भोग यही बताना चाहते लगा है, है लगाइए जन्म वेदनी का आरंभी भोग हेतु द्विवाह द्विविवाह का आरंभी वोगा हेतु नंदीश्वर वो वी लगाएंगे दृश्य जन्म वेदनी यह तू एक विपाह भोग आरम्भ दृष्ट जन्म वेदनिया का अर्थ है वर्तमान जन्म में अनुभव करने योग्य दृष्ट जन्म वेदनिया विशेषण है तो इसका विशेष क्या होगा कर्म से होगा कर्म तो वर्तमान जन्म में अनुभव करने योग्य या वर्तमान जन्म में फल देने वाला वर्तमान जन्म में फल देने वाला वेदनिया अर्थ है अनुभव करने योग्य या तो फल देने वाला तो वर्तमान जन्म में फल देने वाला कर्म संस्कार भोग का हेतु होने के कारण एक विपा का एक फल देने वाला है जब भोग का हेतु होगा तो कितने फल देगा एक फल कौन भोग तो दृष्ट जन्मिया कर्म संस्कार तू लिखा है ना तू कर्म पहले करेंगे तू कर वर्तमान जन्म में फल देने वाला कर्म संस्कार भोग का हेतु होने के कारण एक फल का आरम्भक होता है या एक फल का जनक होता है इसका दृष्टान्त कौन होगा आगे देखेंगे द्विप द्विवि का आरम्भ हुआ भोग आयु अब इसको ध्यान देंगे वहाँ दृष्ट जन्म वेदनिया था तो दृष्ट जन्म वेदनिया यहाँ पर भी लाना है आपको तो लगाएंगे दृष्ट जन्म वेदनिया वर्तमान जन्म में फल देने वाला कौन कर्म संस्कार वर्तमान जन्म में फल देने वाला कर्म संस्कार भोग और आयु दोनों का हेतु होने से भोग और आयु दोनों का हेतु होने से कितने फल देने वाला वह अब ये तो द्विप विपाका आरम्भी की दो फल को देने वाला होता है वह मतलब अथवा इस पंक्ति को लगाने के लिए क्या क्या लाएंगे आप नहीं और कर्माश तू वर्तमान जन्म में फल देने वाला कर्म संस्कार भोग और आयु का हेतु होने के कारण दो फल देने वाला होता है नंदीश्वर के समान पहले वाले में क्या जोड़ेंगे नौस्वत और दूसरे में तो दोबारा पंक्ति लगाइए वर्तमान जन्म में फल देने वाला कर्म संस्कार भोग का हेतु होने के कारण एक दीपा का आरम्भी एक फल का जनक होता है नहुस के कर्म संस्कार के समान नहुष के का क्या है नहुष के कर्म संस्कार, कर्म क्यार क्यार के, कर्म कर्म कर्म संस्कार कर्म के समान और क्या कहेंगे दूसरा कि वर्तमान जन्म में फल देने वाला कर्म संस्कार भोग और आयु का हेतु होने के कारण दो फल को देने वाला होता है नंदीश्वर के कर्म संस्कार के समान लग जाएगा अब ध्यान देंगे तो यहाँ पर कर्म संस्कार आया है ना तो कर्म संस्कार का फल कर्म स्थूल रूप से रहता है या संस्कार रूप, रूप, रूप से रहता है बाद में संस्कार करते सूक्ष्म रूप से है ना कर्म संस्कार कर्म सूक्ष्म रहता है संस्कार रूप से रहता है कर्म संस्कार जिसको की नयायिकों की भाषा में क्या कहा गया धर्माधर्म तो उसके लिए यहाँ पर क्या शब्द है मीमांसा में क्या कहते हैं अदृश्य यापू को कहते हैं उसके लिए संस्कार शब्द है यहाँ पर कर्म जन धर्माधर्म के लिए कर्म संस्कार शब्द है अभी यहाँ पर वासनाओं के लिए आ रहा है वासना वासना अब देखेंगे लगाइए क्लेश कर्म विपाक अनुभव तू वासना भी अनादिकाल काल समूचितम इदित चित्रीकृतम युवा सर्वतो मत्स्य ग्रंथ भी युवा ग्रंथ भी अनेक भवपूर्विका उपासना लगाएंगे यहाँ पर वासना भी है ना तो वासना का विशेषण क्लेश कर्म विभव निर्वर्त भी, भी, भी। अनुभव है ना तो यहाँ पर क्लेश का अनुभव और कर्म के फल का अनुभव क्या कहेंगे क्लेश का अनुभव तथा कर्म के फल का अनुभव अच्छा क्लेश के अनुभव तथा कर्म फल के अनुभव से जन्म करते निर्वर्तित क्लेश के अनुभव से जन्म और कर्म के फल के अनुभव से जन्य कर्म के फल के अनुभव से जन्म क्या होती है वासनाएं यदि कर्म का फल अच्छा है तो उससे कैसी वासनाएं होंगी पुनः उसको प्राप्त करने की वासनाएं होंगी कर्म का फल यदि सुख रूप है तो कैसी वासनाएं होंगी उसको कर्म का फल यदि सुख रूप है तो कैसी वासना होगी पुनः उसको प्राप्त करने की उसको बनाए रखने की वासना होगी कर्म का फल यदि दुख रूप है तो कैसी वासना होगी उसको हटाने की वासना होगी दूर करने की वासना होगी तो निर्वर्ति का क्या अर्थ है जन्म जन्म कौन है वासना वासना किससे जन्म है बोलो क्लेश के अनुभव से जन्म और सर्वफल के अनुभव से जन्म किसका किसका अनुभव क्लेश के अनुभव से जन्म तथा कर्म के विभाग का क्या अर्थ है फल तो ध्यान देंगे क्लेशानुभव निर्वर्तित और कर्म पा का निर्वर्तित क्लेश के अनुभव से जन्म तथा कर्म के फल के अनुभव से जन्म कौन वसना हम अनुभव का अंदर दोनों के साथ कर रहे हैं ना चाहे तो ऐसा भी किया जा सकता है क्लेश मूल के कर्म फल के अनुभव ऐसी जन्म मूल है किसका कि, कि, कि, कर्म के फल का ऐसा भी किया जा सकता है कि क्लेश मूल है जिसका ऐसे कर्म, तो कर्म के फल के अनुभव से जन्म कौन वासनाएं तो क्लेश के अनुभव से जन्म तथा कर्म के फल के अनुभव से जन्म वासनाओं के द्वारा वासनाओं के द्वारा अनादिकाल सम्मुचितम अनादिकाल से पुष्ट इदम चित्तम या चित्त वासनाओं के द्वारा चित्त और मजबूत हो जाता है वासनाओं के द्वारा चित्त और मजबूत हो जाता है मजबूत होने से उसका निग्रह करने में बहुत ही कठिनाई आती है वासनाओं के द्वारा अनादिकाल से ऐसी समुचितम क्रियाशील अथवा पुष्ट अनादिकाल से ऐसी चित्त यह चित चित्रीकृतम चित्रित्व के समान चित्र समझते हैं जिस पट में यदि रंग लगा दी चित्र पट में यदि चित्र बन जाए रंग लगा दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे चित्र कोई दीवार में पट में यदि रंग लगा दिया जाए चित्र लग जाए तो उसे क्या नहीं? चित्री। तो यहाँ पर विषय रूप चित्र लगे हुए हैं तो चित्री कृतम युवा चित्रित वस्तु के समान क्या होगा चित्रित वस्तु, चित्रित वस्तु के समान कौन चित्र, चित्र।, चित्र। चित्रित वस्तु के समान सर्वतो ग्रंथ भी युवा सब ओर से ग्रंथियों के द्वारा आतंक अर्थ निर्मित सब ओर से ग्रंथियों के द्वारा, सब ओर से ग्रंथियों के द्वारा निर्मित अभी में नहीं किया मैंने ग्रंथि भी आते तम इस सब ओर से ग्रंथियों के द्वारा निर्मित मत्स्य जालम युवा अब यहाँ करेंगे मत्स्य को मत्स्य को पकड़ने के मत्स्य को पकड़ने वाले जाल के समान मत्स्य को पकड़ने वाले जाल के समान होता है कौन होता है इसे मत्स्य को पकड़ने वाला जो जाल है उसमें कौन फंस जाता है मत्स्य तो मत्स्य को पकड़ने वाले जाल के समान कौन है चित्त तो इसमें क्या सभी विषय फंस जाते हैं सभी विषय इसमें क्या है ये रहते हैं ये। हाँ, सब इसमें फंस जाता तो है पंक्ति लगेगी दोबारा देखेंगे क्लेश के अनुभव ऐसी जन्म तथा कर्म फल के अनुभव ऐसी जन्म वासनाओं के द्वारा अनादिकाल ऐसी पुष्ट या चित किसके द्वारा पुष्ट होता है वासनाओं के द्वारा और जन्म किससे है ये वासना ये चित्र चित्रित वस्तु के समान चित्री है ना चित्रित वस्तु के समान चित्रित वस्तु के समान है और सर्वता ग्रंथ भी सब ओर से ग्रंथियों के द्वारा आत निर्मित सब ओर से ग्रंथियों के द्वारा निर्मित चित्र किसके द्वारा निर्मित है मतलब उपमा है मानो सब ओर ऐसी ग्रंथियों के द्वारा निर्मित हो ग्रंथि उसके अंदर क्या है आपका यही जो विषय वासना है ना अंदर जो विविध प्रकार की वासनाएं हैं यही सब क्या है चलिए सब और ग्रंथियों के समान सब और नहीं, सब ओर से ग्रंथियों के द्वारा निर्मित सब ओर से ग्रंथियों के द्वारा निर्मित अच्छा अच्छा चित्रित वस, हाँ चित्रित जैसा सब ओर से ग्रंथियों के द्वारा निर्मित मछली पकड़ने वाले जाल के समान होता है मछली पकड़ने वाले जाल के समान होता है इत इसी इस प्रकार एका वासना का विशेषण है इस प्रकार ये वासनाएं अनेक जन्म पूर्वक होती, है। है होती हैं वासनाएं कैसी होती हैं हाँ अनेक भवकर्थ जन्म अनेक जन्म पूर्वक होती हैं मतलब अनेक जन्म पूर्व में हो जाते हैं किसके जो वासनाएं आपकी हैं तो इनके पूर्व में कितने जन्म हो गए हैं तो वासनाएं अनेक जन्म पूर्वक होती है अनेक जन्म पूर्वक होती है तो वासनाओं के कारण कितने हुए अनेक इसको ऐसे समझने का प्रयास करेंगे मान लीजिए कोई मानव मर करके वानर बन गया जो वानर बन गया ना वानर योनि उत्पन्न हो गया तो पेड़ पर चढ़ेगा कूदेगा तो अब ध्यान देना तो वो किस तरीक से मानव बना है किस तरीक से वानर बना है पूर्व में क्या था पूर्व में मानव था अभी वो क्या बना है वानर तो वो क्या है की मानव शरीर से इस प्रकार कूदता था कुत्ता था तो फिर कूदने के संस्कार उसमें कहाँ से आए कूदने की वासनाएं कहाँ से आई मान लीजिए कि कोई मानव मर करके बिल्ली बन गया या सिंह बन गया बिल्ली बन गया तो चूहा खाएगा सिंह बनेगा तो दूसरे जानवरों को मार मार कर खाएगा तो जो बिल्ली चूहे खाती है मानव मर करके बिल्ली बन गया चूहा खाने लगा तो पूर्व शरीर से उसने क्या है को खाया था तो ये जो वासनाएं चूहे खाने की कहा से आ गयी चुहे खाने की वासनाएं पूर्व शरीर से किया है तो मतलब है ना कि जो मानव मर करके बिल्ली बना है तो कभी ना कभी वो मानव बिल्ली रहा है कि नहीं रहा है कभी ना कभी वो बिल्ली रहा है तो वो वासनाएं अब जो है प्रकट हो गई है है ना तो चुहे खाने की वासना का उद्बोधक कौन है वहाँ पर बिल्ली शरीर है. जो बिडाल शरीर है वो चुहे खाने की वासना का उद्बोधक है तो ये जो वासनाएं है इसलिए क्या बोला गया अनेक जन्मपुरी का कैसे है अनेक पूर्वक वासनाएं हैं अनेक जन्म कारण वासना है वासनाओं का बात है समझ में इसलिए अनेक जन्म को विकास आ गया है सब जो है ना चित में सब कुछ संग्रहित है जब जिस शरीर की प्राप्ति होगी तो वही वासना उद्बुद्ध हो जाएगी वही काम करने लगेगा सब कुछ अंदर रखा हुआ है नीखने की जरुरत नहीं है ये देखिए पंक्ति लगेगी इसी अर्थ है इसलिए एका वासना ये वासनाएं अनेक जन्म पूर्व होती हैं ये वासनाएं कैसी होती हैं अनेक जन्म पूर्व होती हैं ध्यान देंगे पहले आया था कर्म संस्कार और यहाँ पर क्या आया शब्द वासना।, वासना तो कर्म संस्कार और वासना में अंतर है इसको बताएंगे जिसे कर्म सूक्ष्म रूप से रहते हैं धर्मा धर्म रूप से रहते हैं तो धर्माधर्म के लिए या अदृष्ट के लिए अपूर्व के लिए क्या शब्द है कर्म संस्कार और वासना उसके लिए शब्द है जो कर्म संस्कार शब्द आया है ना संस्कार तीन प्रकार का वेद स्थिति स्थापक और भावना तो जो भावना शब्द संग्रह में है तो वहाँ भावना जी अर्थ में है उस अर्थ में यहाँ पर वासना है भावना क्या है अनुभव जन्म स्मृति एक अनुभव से, से जन्म हो और स्मृति का हेतु हो उसे क्या कहते हैं भावना जैसे आप इसलेटर को देख रहे हैं इसका अनुभव कर रहे हैं तो बाद में इसके क्या होगा स्मृति होगी स्मृति क्यों होगी क्योंकि इससे संस्कार हो गए आप जिस वस्तु का अनुभव करते हैं अनुभव से क्या होती है भावना होती है भावना एक संस्कार है ना उसके लिए यहाँ पर वासना शब्द है इसके अनुभव से क्या होगी भावना नामक संस्कार और उससे क्या होगा फिर की होगी तो सर्व संग्रह में जो भावना शब्द है उसके लिए यहाँ पर क्या शब्द है वासना क्या शब्द है वासना तो कर्म संस्कार अलग है और ये जो संस्कार स्मृति का हेतु है ये अलग है ना ये तो अनुभव है ना वो ज्ञान है वो कर्मजन्य है तो कर्म जन्म होने से कारण कारण वो कर्म संस्कार धर्म रूप है रूप है बताई इस प्रकार वासनाएं अनेक जन्म पूर्वक होती है जो तो अनेक जन्म से संचित हो रही है ना वासनाएं अनेक जन्म से संचित हो रही हैं यह तुय कर्माशय कर्माशय भूविका उक्ता यह तुम तु किन्तु जो यह तू यह किंतु जो यह ऐसा अयम किंतु जो यह कर्म संस्कार ऐसा अयम तू यह किंतु जो तू यह ऐसा अयम किंतु जो यह कर्म संस्कार एक भविका एवं उक्ता एक भविका एक जन्म देने वाला ही कहा गया किंतु जो यह कर्म संस्कार एक जन्म देने वाला ही कहा गया कर्म संस्कार कितने जन्म देने वाला कहा गया तो कर्म संस्कार में और वासनाओं में अंतर समझे ना वासनाएं अनुभव जन्म और स्मृति का हेतु है और कर्म संस्कार तो धर्मा रूप है अब वासना को ही समझा रहे हैं वासना किस संस्कार को कहा जाएगा कर्म संस्कार को वासना नहीं कहा जाएगा फिर वासना किस संस्कार को कहा जाएगा तो लगाइए ये संस्कार स्मृति जो संस्कार स्मृति के हेतु होते हैं जो संस्कार स्मृति के हेतु होते हैं तो ता वे संस्कार वासना कहे जाते हैं वे संस्कार तो ये किससे होंगे बोलो नहीं संस्कार भावना एक हो गया ना अनुभव से जन्म होगी किससे जन्म होगा कर्म संस्कार से भिन्न कि नहीं हो गए जो संस्कार स्मृति के हेतु होते हैं वे संस्कार वासना कहे जाते हैं वासना है। तादिकालीन क्या ता और वे अनादि काल से रहते हैं और वे कब से रहते हैं अनादिकाल से रहते हैं अनादिकाल से कौन रहते हैं ये वासनाए वासनाएं कब से अनादि काल से वासनाएं पड़ी हुई है और वे वासनाएं अनादि काल से रहती हैं। यस क्या याद है यह तू असौ एक भविका भविता यह तू असौ एक भविता कर्माशया तू या किंत तो जो एक जन्म देने वाला कर्म संस्कार है कितने जन्म देने वाला जो एक जन्म देने वाला कर्म संस्कार है उसके दो भेद बता रहे है क्या नियत विशा का अनियत विशा का क्या वो नियत विपाका का अर्थ है नियमित फला प्रदा नियमित फल प्रदान करने वाला, प्रदान करने वाला करने नियम से फल प्रदान करने वाला नियत विपाका का क्या है नियम से फल प्रदान करने वाला नियम से फल प्रदान करने वाला अर्थात निश्चित रूप से फल प्रदान करने वाला नियम से फल प्रदान करने वाला और क्या अनियत विपाका और अनियमित फला मतलब अनियमित फल प्रदान करने वाला अनियमित फल प्रदान करने वाला मतलब फल प्रदान कर सकता है अथवा नहीं भी कर सकता है दोनों बातें किंतु जो एक जन्म देने वाला कर्म संस्कार होता है वह अनियमित फल प्रदान करने वाला और अनियमित फल प्रदान करने वाला होता है दो भेद किसके बताए गए कर्म संस्कार कर्म के कैसे कर्म संस्कार के जो एक जन्म देने वाले कर्म संस्कार के दो तो भेद बताए गए अब ध्यान देने तत्र अदृश्य जन्म वेदनी नियत विपाक से अयम नियमा न तो अदृश्य जन्म वेदनीस् अनियत विपाक से तत्कार है उन दोनों में क्या अर्थ है उन कर्म संस्कारों में ऐसा कर लेना क्या करेंगे उन कर्म संस्कारों में अदृश्य जन्म वेद नियत अर्थ है आगामी जन्म में फल लेने वाले आगामी जन्म में आगामी में जन्म में फल देने वाले और निश्चित रूप से फल लेने वाले नियत हिसाब का क्या है नि की नियमित फल लेने वाले नियम ऐसी फल देने वाले आगामी जन्म में फल देने वाले नियमित फल देने वाले कर्म संस्कार के विषय में ही नियत विपाक कौन होगा कर्म संस्कार है कर्म संस्कार के विषय में ही अयम नियम या नियम है कौन सा नियम है एक जन्म एक एक जन्म देने का नियम कौन सा नियम समय तरह ऐसी उन कर्म संस्कारों के मध्य में आगामी जन्म में फल देने वाले नियमित फल देने वाले कर्म संस्कार के विषय में ही कर्म संस्कार के विषय में ही अयम नियम एक फल देने का नियम है एक फल देने का नियम है कैसे एक फल देने का नियम किन कर्मों का है जो आगामी जन्म में फल देने वाले हैं और निश्चित रूप से फल देने वाले हैं अच्छा और जिसका क्या इसी जन्म में फल भोगना है वो आगे आपका कोई भी जन्म दे सकता है हा? नहीं दे सकता है ना पंखी लगाएंगे क्या अच्छा, अनियत भी फालता है कहा गया ना तू अनियत न अदृश्य जन्म वेदनिय अनियत विभागत से न टू टू कर किन्तु अदृश्य जन्मवेदनियमी जन्म में फल देने वाले तथा अनिमित फल देने वाले कर्म संस्कार के विषय में यह नियम नहीं है क्या आगामी जन्म में फल देने वाले और अनिमित फल देने वाले कर्म संस्कार के विषय में यह नियम नहीं है अयम नियमा न यह नियम नहीं है कौन सा नियम नहीं है एक फल देने का नियम नहीं है एक जन्म में कौन सा फल एक जन्म एक जन्म रूप फल तो देने का नियम नहीं है एक जन्म रूप फल देने का नियम नहीं है पंक्ति लगेगी ना करते अयम नियमाना ये नियम नहीं है कौन सा नियम नहीं है एक जन्म एक जन्म रूप फल देने वाला नियम नहीं है या एक जन्म देने का नियम नहीं है एक जन्म देने का नियम पंक्ति लगेगी अकस्मात करते किस कारण से किस कारण से उसके लिए एक जन्म देने का नियम नहीं है तो बताते हैं तो नियम किस कर्म का है ये बता दीजिए आप किस किस कर्म संस्कार का या किस कर्म का तो नियम है बोलो नियत फल वाले कर्म का और किस कर्म किस कर्म संस्कार का नियम नहीं है अजुम कर्मवेदनी अनियत फल लेने वाले का ठीक है तक कर से किस कारण से तो उसका उत्तर देते हैं जो भी यो ही अदृश्य जन्म वेदनियों अनियत दिपा का है क्योंकि यो अदृश्य जन्मवेदनिया जो आगामी जन्म में फल देने वाला तथा अनिमित फल देने वाला कर्म संस्कार है लगेगा ही कर सक्यो की यह कर सक्यो जो, जो आगामी जन्म में फल देने वाला तथा अनिमित फल देने वाला कर्म संस्कार है उसकी तीन गतियाँ है उसकी तीन गतियाँ है तो तीन गति है कौन कौन सी तीन गति देखना कृतस्थ अभिवक्त ना सा कृतस्थ का अर्थ है किए गए कर्म का किए गए कर्म का अभिवक्त न इसका अर्थ है की बिना अभिवक्त अर्थ है कि बिना फल दिए कृतस्थ अर्थ किए गए कर्म का बिना फल दिए गए किए गए कर्म का नाश बिना फल दिए किए गए कर्म का तो बिना फल दिए किए गए कर्म का नाश या बिना फल दिए कर्म का नाश तो बिना फल लिए किस कर्म का नाश होता है जिस कर्म का कोई प्रश्न कर दिया जाए मान लीजिए कोई पाप कर्म है पूर्व कर्म का फल अलग से भोगना पड़ता है पाप कर्म का फल अलग से भोगना पड़ता है तो जिस पाप कर्म का कोई प्राश्चित कर दिया जाए तो वो फल देगा बिना फल दिए नष्ट हो जाएगा तो वही स्थिति यहाँ पर है अभी इसका अर्थ क्या है कि की परिपाप को प्राप्त हुए बिना या फल को प्राप्त फल को दिए बिना कृतस्थ कर्थ कर्मणा फल को दिए बिना कर्म का नाश तो कैसे कर्म का नाश है जो अदृश्य जन्म वेदनी और अनियत विपाक कर्म है है ना, ना? अदृश्य जन्म वेदनी मतलब आगामी जन्म में फल लेने वाला और अनिश्चित फल लेने वाला कर्म है तो अनिश्चित फल लेने वाला है तो इसको प्रबल कह सकते हैं तो प्रबल फ्रल भोग करी जाता है तो एक गति क्या होगी कि बिना फल लिए कर्म का नाश कैसे कर्म का नाश जो अदृश्य जन्म है और अनियत विपाक है एक गति बताई और वह प्रधान कर्म अवाप गमनम अथवा प्रधान करो में अंतर्भूत होना प्रधान करो में मतलब किसी प्रधान कर्म के अंतर्गत आ गया तो प्रधान कर्म का फल भोग, भोगते समय उसका भी फल भोग लिया जाएगा किसी प्रधान कर्म के अंतर्भूत हो गया है तो प्रधान कर्म का जब फल भोगा जाएगा उसमें उसका भी फल भोग लिया जाएगा अलग से उसका फल नहीं भोगा जाएगा जिसे किसी ने थोड़ा सा पाप कर्म किया है तो यदि ये पाप कर्म प्रधान करो में अंतर्भूत हो गया तो प्रधान कर्म कोई सुख देने वाला है तो सुख भुगते समय थोड़ा सा दुख आ जाएगा ऐसा तो प्रधान वह प्रधान कर्म आवास दमनम अथवा प्रधान कर्म में अंतर्भूत हो जाना दूसरी गति ना अब तीसरी गति क्या है नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूत चिरम अवस्थाना मित्र मतलब वह निश्चित रूप से फल देने वाला कौन प्रधान कर्म निश्चित रूप से फल देने वाले प्रधान कर्म के द्वारा अभिभूत होकर के दीर्घ काल तक पड़े रहना चिरम अवस्थान दीर्घ काल तक रहना निश्चित रूप से अथवा निश्चित रूप से फल देने वाले प्रधान कर्म के द्वारा अभिभूत हो करके या प्रधान कर्म के द्वारा दब करके दीर्घ काल तक पड़े रहना कोई प्रधान कर्म बहुत बड़ा है तो उसके कारण क्या है कि छोटा कर्म फल नहीं दे पा रहा है छोटा कर्म अभिभूत होकर पड़ा हुआ है जो अभिभूत होकर के पड़ा हुआ है तो बहुत बाद में फल दे जाइए पंक्ति लगी तो कितनी गति हो गयी अच्छा अब तीन बिना तत्रकार थे उन तीनों में उन तीनों में प्रथम कौन है हाँ किए हुए कर्म का बिना फलिपक् नाशा तत्र उन तीन, उन कर्म का बिना फल दिए नाश या बिना फल दिए कर्म करना अभिपक् नाशा कृतस्थ कर बिना फल दिए कर्म का नाश तो इसको बताते हैं ध्यान देना जैसे पूर्व कर्म के उदय से पाप कर्म का नाश पूर्ण कर्म के उदय से पाप कर्म का ध्यान देना कि हर मानव अपने जीवन में प्रत्येक मानव अपने जीवन में कुछ न कुछ पूर्ण कर्म करता है कुछ न कुछ, कुछ पाप कर्म करता है तो पूर्ण कर्म का फल पृथक भोगना पड़ता है और पाप कर्म का फल पृथक भोगना पड़ता है तो बिना फल भी ये चीज पाप कर्म का नाप होता है जिसका प्रश्न रूप कोई कर्म किया जाए ये ध्यान रखें देंगे यथा जैसे शुभ कर्म के उदय से जैसे शुभ कर्म प्रैशित रूप होगा जैसे शुभ कर्म के उदय से यहाँ पर ही जैसे शुभ कर्म के उदय से जैसे यहाँ पर ही यहाँ पर ही शुभ कर्म का उदय होने से पाप कर्म का नाश शुभ कर्म का शुभ कर्म या उदय होने के कारण यहाँ पर ही पाप कर्म का नाश यहाँ पर ही मतलब अगले जन्म में नहीं बल्कि हम्म यहाँ पर ही पाप कर्म का नाश और जो भगवान नाम जब है ना वो क्या है कि सबसे बड़ा प्रास्तित है उससे बड़ा कोई प्रास्तित नहीं।, नहीं है भगवान उधर है आसाम में जो ब्राह्मण थे और वो बहुत बड़े विद्वान थे तो मुसलमान राजाओं के यहाँ नौकरी कर ली एक वहाँ वित्त मंत्री था एक वित्त मंत्री था और दूसरा उनका प्रधानमंत्री था राजा का और वो तो धार्मिक थे भगवान की आराधना भी करते थे लेकिन मुसलमानों सम्राट का संग था इसलिए क्या था दूसरे उनसे घृणा करते थे तो उनको घृणा करते थे और उनको वो खेद हो गया अपने आचरण पर की हमने जो है ना रुपयों के लिए हमने जो है दूसरे की गुलामी करते हैं ये अच्छा नहीं है तो उन्होंने चैतन मा से भी मिले मिले और उन्होंने बताया की हमने जो है एक मुसलमान की हमने नौकरी करते रहे सुख सुविधा के लिए धन के लिए हमने बड़ा पाप किया और हमारे यहाँ के पंडित लोग गर्म गर्म लोहा पीकर मर जाओ यही प्रश्न उनको बताया था गर्म गर्म लोहा पी कर के मर जाना यही प्रश्न बताया था और तो चेतन महाप्रभु से मिले तो चेतन महाप्रभु ने कहा की ऐसा प्राश्चित करना तुमको ठीक वृंदावन जाइए और हरि नाम का जब पीजिए तो महाप्रभु ने बताया कि इसमें जो भगवान नाम जप है भगवान नाम संकीर्तन है उससे दो लाभ है एक तो क्या है कि पुराने पापों का नाश और दूसरा क्या है नूतन शुभ संस्कारों का निर्माण भगवान नाम संकीर्तन से पुराने पापों का नाश हो जाएगा और नए जो है ना कि आपके उत्तम संस्कार अर्जित हो जायेंगे आगे और साधना करने के कीर्तन करने के भक्ति करने के दो लाभ हुए ना और जो कठोर प्रश्न है तो इनसे क्या होगा की पुराने पापों का नाश तो हो जाएगा और कोई नूतन संस्कार पुराने पाप का नाश तो अवश्य होगा पर कोई नूतन संस्कार नहीं होंगे इसलिए उन्होंने तो इसको प्लास्टिक बताया भगवान नाम जब को सबसे बड़ा लेकिन जो कठोर प्लास्टिक शास्त्र में बताए गए हैं वो व्यर्थ नहीं है चांद नारायण आदि क्यों व्यर्थ नहीं है क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति सोचे कि उसने क्या साफ करेंगे भगवान क्या है कि नाम संकीर्तन कर लेंगे नाम संकीर्तन से पाप नष्ट होते हैं तो साफ करो नाम संकीर्तन करो ऐसा कोई सोच सकता है ना वैसे व्यक्ति के लिए फिर कठोर प्रास्टित करनी है जब वो करेगा तो पता चलेगा पाप का फल प्राचित कितना बड़ा है तो दोनों सब प्रकार के साथ है इस प्रकार तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भगवान नाम जप है ना ये भगु, ये क्या है कि सबसे बड़ा प्राश्चित है और जो कर्म है ना तो कर्मो में क्या है की प्राश्चित रूप कर्मो का अलग अलग विधान किया जाता है ना यदि ऐसा पाप किया तो ये प्रास्त करे ऐसा पाप किया तो ये प्रास्त करे प्रास्तित अवश्य कर लेना चाहिए तो पुनः पाप में प्रवृत्ति नहीं होती है आगे ब्याज से जो है पाप का फल भोगना पड़ता है इसे थी करना ठीक कह सकते हैं जिस कर्म के विषय में यह कहा गया है जिस कर्म के विषय में कहा गया है तीन तो तीन गतिया बताई ना तो तीन गति में से प्रथम गति चल रही है न तो प्रथम गति चल रही है उसका ही विस्तार देखेंगे पापको राशि पूर्ण कृतोपे पूर्ण कृत अपेहती लगाएंगे हा वही लगाएं। हाँ प्रसिद्ध अर्थ में निपात है दो दो प्रकार के कर्म जानने चाहिए दो दो प्रकार के कर्म जानना चाहिए कर्म कितने प्रकार के दो दो प्रकार के कर्म जानने चाहिए पाप पापकस्थ यहाँ पापों में पापकम जैसे बाल एवं बालक पापों में पापकम पाप कर्मो की एक राशि पाप कर्मो की एक राशि पूर्ण कृता है तो ऐसा समझ लेना पुण्य उससे होने वाले कर्मों की दूसरी राशि पाप कर्म की एक राशि और फिर पूर्ण कृता का क्या अर्थ होगा कि पूर्ण कर्मों की न दूसरी राशि लग जाएगा ऐसा लगा लेना अपने तरफ से अपियंती अपी का अर्थ होता है नष्ट कर देते हैं तो ऐसा लगाएंगे आप पाप कर्म में नहीं पुण्य कर्म पाप कर्म को नष्ट कर देते हैं क्या कहेंगे पूर्ण कर्म पाप कर्मों को नष्ट कर देते हैं या शुक्ल कर्म कृष्ण कर्मों को नष्ट कर देते हैं ऐसा लगा लेना दोबारा पंक्ति लगाएंगे हा वही प्रसिद्ध में निपात है दो दो प्रकार के कर्म जानना चाहिए पाप की एक राशि तथा तो पूर्ण कर्मों की दूसरी राशि पूर्ण कर्मों की और फिर आप हंकी को कैसे लगाएंगे पूर्ण कर्म, कर कर कर्म पाप कर्मों को नष्ट कर देते हैं या पूर्ण राशि पाप राशि को नष्ट कर देती पूर्ण कर्म पाप कर्मों को नष्ट कर देते हैं ऐसा लगाना ना पूर्ण कर्म पाप कर्मों को नष्ट कर देते हैं ये जो उद्धरण आते हैं ना ये पंच सिखाचार्य के उधरण हैं महाभारत में कहानी मिलती है आगे देखिए तद इच्छस्व कर्माणी सुकृतानी कर तुम या ते कर्म कवयो वेदयते तद इच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुम् इ एव यहाँ लगाएंगे तद ईह एव सुकृता कर्माणी कर्तुम इव तत्कर्थ या तस्मात उस कारण से तद का क्या अर्थ है तस्मात उस कारण से ई योग कर्थ यहाँ पर ही ई का क्या अर्थ है यहाँ पर ही या इस लोक में ही इसे लोक में ही या इस शरीर के रहने पर ही यहाँ पर ही सुकृतानि कर्माणि करतुम इच्छस्व की पूर्ण कर्म करने की इच्छा करो पूर्ण कर्म करने की सुकृतानी का यहाँ पर ही पूर्ण कर्म करने की इच्छा ती सुणी करतुम इच्छस्व यहाँ पर ही पूर्ण कर्म करने की इच्छा करो कवया ते कर्म वेदयते कवया कर्थ महर्षया महर्षि ते कर्थ तुभ्यम महारि आपके लिए कर्मों का विधान करते हैं या कर्म से लेना पुण्य कर्म महारि आपके लिए पूर्ण कर्मों का विधान करते हैं टे कमस्ते मारसी तुम्हारे लिए कर्म करते यहाँ पर पूर्ण कर्म मारसी तुम्हारे लिए पूर्ण कर्मों का विधान करते हैं या पूर्ण कर्मों को कहते हैं महारि तुम्हारे करने के लिए पुण्य कर्मो को कहते हैं और तुम्हारे लिए पुण्य कर्मो का विधान करते हैं अब ध्यान देना कर्म की तीन गति थी उसमें प्रथम गति क्या है कि बिना फल दिए कर्म का नाश और दूसरी गति क्या है बोलो प्रधान कर्म में अंतर्भूत होना अब तो दूसरी गति आ रही है प्रधान कर्म अवागमनम कि प्रधान करो में अंतर्भूत होना प्रधान कर्मों में अंतर्भूत होना और देखो कैसे यत्र इदम उत्तम जिस कर्म के विषय में यह कहा जाता है किसके द्वारा कहा जाता है पंत शिखाचार्य के द्वारा कहा जाता है अब भी ध्यान देंगे ऐसा है ना जिसके जीवन में पूर्ण कर्म अधिक हैं और पाप कर्म अल्प है और है। उस पाप कर्म का यदि प्रैक्शित कर लिया जाए तो क्या होगा पाप कर्म नष्ट हो जाएगा जिसके जीवन में पुण्य कर्म अधिक हैं पाप कर्म अल्प हैं और पाप कर्म का प्राश्चित कर दिया जाए तो पाप कर्म नष्ट हो जाता है और यदि प्राश्चित न किया जाए तो क्या है कि पाप कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा पाप कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा है ना लेकिन यदि पूर्ण कर्म अधिक है और पाप कम है तो पूर्ण कर्मों को वो नष्ट कर पाएगा पाप नहीं कर पाएगा यही आगे बता रहे हैं संभावना अर्थ में है यदि स्वल्पाशंकरा यदि पूर्ण कर्मों के साथ स्वल्प पाप कर्म का मिश्रण है संकरा कर मिश्रण लगेगा कैसे लगाएंगे यदि पूर्ण कर्म के साथ स्वल्प समझते थोड़ा यदि यदि पुण्य कर्म के साथ स्वल्प पाप कर्म का मिश्रण है तो सापरिहार सा परिहारा अर्थ है कि प्रैश्चित के द्वारा परिहार करने योग्य है प्रैश्चित के द्वारा परिहार करने योग्य है कौन पाप करेंगे लगेगा गया और सात्योमर्ता सा प्रत्योमता अर्थ है कि सहन करने योग्य है तो ऐसा लगाएंगे अथवा ये आत्वा, ऐसा लगाएंगे की प्राश्चित न करने पर साप्रत्यमरता का अर्थ सहन करने योग्य है प्रस्टिक न करने, तो करने, करने पर सहन था करने योग्य है।, तो तो तो यो है या भोगने योग्य है कौन बात करने तो सहन करने योग्य कब है प्रैस्तिक न करने पर सापरिहारा करते है की प्रास्टिक के द्वारा परिहार करने योग्य है और प्रास्टिक न करने पर साप्रत्योम सहन करने योग्य है या भोगने योग्य है किस व्यक्ति के विषय में ये बात चल रही है जिसके पूर्ण कर्म अधिक है पाप कर्म अल्प है कुशल न अपक अलम से कुल कुशल यहाँ पर पूर्ण कर्मणा पूर्ण कर्मणा और अब कर्षाय अर्थ कर है विनाशाए की कुशल अबकर्षाये अलमना की पूर्ण कर्म का नाश करने में समर्थ नहीं है कौन थोड़ा पाप कर्म थोड़ा सा पाप कर्म पूर्ण कर्म का नाश करने में समर्थ कर है कुशलश्य अर्थ है पूर्णल कर्मणा ये थोड़ा सा पाप कर्म पूर्ण कर्म का अपकर्षाय करते नाश करने में अलम समर्थ नहीं है किस कारण से समर्थ नहीं है तो आगे बताते हैं ये सब है कुछ अन्य कुसलम ही में बहु अन्यद अस्थी यम आवापम गर्गे अपनी अपकर्षम अल्पम कर सी कस्मात कर्थ किस कारण से ही करते क्योंकि क्योंकि मेरे बहुत क्योंकि मेरे अन्य बहु कुशलमती क्योंकि मेरी अन्य बहुत से पूर्ण कर्म है कुशलम कर पूर्णम कर्म क्योंकि मेरे अन्य बहुत से अन्य बहु कुशलमती क्योंकि मेरे अन्य बहुत से पूर्ण कर्म है यत्र जिस पूर्ण कर्म में अयम कर थे ये थोड़ा पाप कर्म अवापम गता कर थे अंतर्भूत हो गया है जिस पूर्ण करो में या पाप कर्म अंतर्भूत हो गया है लगाएंगे यत्र जिस पूर्ण करो में अवापम ग था अयम जिस पूर्ण कर्म में अंतर्भूत हुआ अयम से लेना है पाप कर्म जिस पूर्ण कर्म में अंतर्भूत हुआ पाप कर्म स्वर्ग अपनी अपकर्षम अल्पम कर सकी स्वर्ग अपनी अल्पम अपकर्षम कर स्वर्ग में थोड़ी तो न्यूनता करेगा या स्वर्ग में भी थोड़ी हानि करेगा स्वर्ग में भी थोड़ी हानि करे करेगा कौन पाप कर्म में अधिक शुभ कर्म के कारण स्वर्ग प्राप्त होगा स्वर्ग मतलब शुभ प्राप्त होगा उसमें भी क्या करेगा थोड़ी हानि करेगा कौन करने अच्छा प्रश्न नहीं करेंगे तो आगे ध्यान देना दो गतियाँ हो गई और तीसरी गति कौन है प्रधान कर्म के मतलब नियमित फल देने वाले प्रधान कर्म के द्वारा अभिभूत होकर दीर्घ काल तक पड़े रहना दीर्घ काल तक पड़ा रहेगा कर्म अब ध्यान देंगे नियत तीसरी गति नियत करके नियमित फल देने वाले प्रधान कर्म के द्वारा दब करके दीर्घ काल तक पड़े रहना दीर्घ तक बने रहना हुआ मतलब अथवा कथम तो कैसे बने रहना तो बताते हैं अदृश्य जन्मवेदनियव नियत विभाक से कर्मणा समानम वर्णन अभिव्यक्ति कारणम उत्तम लगाएंगे अदृश्य जन्मवेदनियर्थ है आगामी जन्म में फल देने वाले नियत नियत विभाग पा, से कर्मणा एवं आगामी जन्म में फल देने वाले तथा निश्चित रूप से फल देने वाले कर्म का ही कर्म कर्मणा एवं कर्म का ही कर्म के ही अभिव्यक्ति कारणम कर्म के ही अभिव्यक्ति का कारण कर्म कब अव्यक्त होते हैं बताइए किस काल में कर्म कब अव्यक्त होते हैं सभी कर्म कब सामने आ जाते हैं अव्यक्त होकर के तो कर्मों की अभिव्यक्ति का कारण मरणम कर मृत्यु कर्मों की अभिव्यक्ति का एक कारण यहाँ समानम कर्म एकम समान अभव्यक्ति कारणम समान किसका विशेषण है कारण का अव्यक्ति का एक कारण मरणम उक्तम मृत्यु को कहा गया है मृत्यु को पंक्ति लगाएंगे कहा गया आगामी जन्म में फल देने वाले तथा निश्चित रूप से फल देने वाले कर्म की अव्यक्ति का एक कारण मृत्यु को कहा गया है आया था ना कि व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में जितने कर्म करता है वे सभी कर्म मृत्यु के समय अव्यक्त हो जाते हैं मतलब सभी कर्म शीघ्र सामने उपस्थित हो जाते हैं जल्दी जल्दी सामने उपस्थित हो जाते हैं फिर जिन कर्मों के अनुसार अगला जन्म होता है तो वही कर्म अंत में सामने उपस्थित रहते हैं पूरे कर्म एक साथ आएंगे और जिन कर्मो को लेकर अगला जन्म होना है वही कर्म सामने उपस्थित हो जाते हैं ठीक है उम्र करके फिर उसके अनुसार ही गति होती है ओम पूर्ण पूर्ण मिलम पूर्ण शूनम उद्यूस्वी